ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास कर रहे हैं इस संध्या उपासना के मंत्रों के अंतर्गत आज हम लेंगे अघमर्सन मंत्र है नाम अघमर्सन बोलते हैं अघ कहते हैं पाप को मर्शन का मर्थ होता है मर्दन करना उसको चूट देना पीस देना नष्ट कर देना पाप को नष्ट करने का यह मंत्र है अब तक के जैसे कि दो मंत्रों में पहले मंत्रों में तो उद्देश्य बताया गया है किस लिए हम उपासना करते हैं ईश्वर दूसरे में है जो हमारे साधन सीधे होते हैं उसके शरीर इंद्रिय आदि हैं उनकी दृढ़ता और पवित्रता होनी चाहिए उसके उपरांत है कि उससे ऊपर की स्थिति अब होनी चाहिए हमारी और वहाँ से मुख्य रूप से संध्या आरंभ होती है यानी ईश्वर के साथ सानिध्य जोड़ लेना तो पिछले मंत्रों में ईश्वर की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया वो लगभग ईश्वर के स्वरूप का है वर्णन सीधे जो उसके गुण हैं वो है अब है कि हमारे साथ ईश्वर का जो संबंध होता है इस बीच में एक माध्यम आता है सीधे सीधे कोई भी जीवात्मा ईश्वर से अपनी ओर से नहीं जुड़ पाता है तो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए उसको ईश्वर की ओर से ही माध्यम उपलब्ध होते हैं यह ईश्वर की बहुत बड़ी जीवों के ऊपर कृपा है और इसको अहेतु कृपा कहते हैं जीवों को ये साधन देने के लिए ईश्वर के पास अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे वो इसको देना आरंभ करते हैं, ईश्वर की केवल अपनी इच्छा है कारण इसमें कि मैं इन जीवों का उपकार करूं, प्रकृति को लेकर के जीवात्माओं को इसका परिज्ञान कराना इसके लिए ईश्वर के पास किसी प्रकार की बाधा नहीं है व्यवस्था नहीं है परंतु वो अपने स्वभाव के कारण हमको यह अवसर प्रदान करते हैं। तो इसी कारण से अब हमको जब कि सब कुछ ईश्वर का है ये इस पर प्रकृति के ऊपर ईश्वर का नियंत्रण होने से और ईश्वर के द्वारा अपनी इच्छा से हमको यह सब प्रदान करने से सारा का सारा क्या हो जाता है ये ईश्वर का हो जाता है और उनके अधीन की वस्तु होती है तो हम जो भी पाप करते हैं इन भावनाओं से रहित होने के उपरांत करते हैं इसको वस्तुतः हम नहीं जानते पाप करने के लिए यही होता है कि उसका कोई उससे बड़ा देखने वाला नहीं होता है पापी ही हर समय अपने को समर्थ समझता है असमर्थ व्यक्ति पाप नहीं करेगा पाप करने की सामर्थ्य दिखनी चाहिए उसमें असमर्थ होगा तो डरेगा तो जीवात्मा में भी यही दोष आ जाते हैं प्रकृति से जुड़ जाने के उपरांत ईश्वर को वो नहीं जान पाता है ईश्वर से सब कुछ हमको मिला है ये ज्ञान नहीं होता है उसको और प्राकृतिक बल उसको उपलब्ध होने लग जाते हैं तो यहीं से वो क्या होता है उसमें भूल आरंभ हो जाती है और पाप करना आरंभ कर देता है वो अपनी समर्थता के कारण वो सामने वाले को असमर्थ देखकर फिर उससे अपना सुख सिद्ध करने लग जाता है अन्यायपूर्वक तो अन्यायपूर्वक दूसरों से अपना सुख सिद्ध करना यही पाप है और इसी प्रकार से अपने जो साधन नहीं है उन साधनों का दुरुपयोग करने लग जाना ये दो तरह के पाप होते हैं दूसरे के अधिकार के सुख को छीन लेना और जो दूसरे के साधन है उनका दुरुपयोग करना ये दो तरह के पाप हो जाते हैं ये दोनों पाप जीवात्मा करता है वो तो दोनों के में कारण यही है कि वो सब ईश्वर का है ये नहीं केवल जानता है यदि उसको ये ज्ञान हो जाएगी सब कुछ ईश्वर का है तो वो नहीं करेगा क्योंकि ईश्वर का मानने के बाद अपने आप सिद्ध हो जाता है कि जैसे हमको मिला हुआ है साधन या अधिकार जो कुछ मिला है ऐसे ही अन्यों को भी मिला हुआ है तो दूसरे के लिए वो अपने आप स्थान बनाना आरंभ कर देगा स्वाभाविक होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता के सामने भाई बहन को नहीं दबाते हैं उनके पीछे ही दबाते हैं वो या हम भी किसी के अधीन रह रहे होते हैं तो परस्पर में कुछ नहीं करते उसकी अधीनता को से जब पीछे हो जाते हैं या वो नहीं देखता है जो भी होगा ऐसा होने के बाद भी हम आपस में कुछ करते हैं तो हम जीवों की भी ये स्थिति है ईश्वर को नहीं जानने के कारण और आपस में फिर एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने लग जाते हैं तो ये पाप हो जाता है तो अब इसके ठीक विरुद्ध यदि हम ईश्वर का सब कुछ मान लेते हैं तो अपने आप क्या होगी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी ही पाप की जो भावना है मौलिक भावना मन में जो उत्पन्न होती है वो बंद हो जाएगी तो इस रूप में इसका जो निमित्त है कि सब कुछ ईश्वर का है और उसमें ये हेतु दे दिया गया है पहला जो मंत्र है ऋतम च सत्य अविध्या तपसो अद्य जायत त्रिजात तत समुद्रो अर्णवात कहते हैं ज्ञान को ऋत का मतलब होता है जो सतत एक समान रहता हो कूटस्थ नित्य भी कहेंगे उसको वो ऋत कहलाता है और मूलक जो कार्य होता है वो फिर सत्य कहलाता है तो ऋत यहा वेद ज्ञान का नाम है और सत्य सृष्टि का नाम है प्रकृति से बनी हुई जो सृष्टि है इसको सत्य कहते हैं और जो वेद ज्ञान दिया है ये इसको ऋत कहते हैं तो ऋत और सत्य वेद और यह सृष्टि दोनों ही ऋतम च सत्यम चविधात इध यानी प्रकाश ज्ञान ईश्वर की जो सामर्थ्य है उस ज्ञान से या उसकी अपने सामर्थ्य से ये दोनों क्या हुए हैं प्रकट हुए हैं अभिव्यक्त हुए हैं ऋतम छत्यम छिद्यात तपस कैसा अविद्या है वो तपस यानी ज्ञान स्वरूप जो है तपसो अभिद्यात अभिद्या यहाँ सामर्थ है और तप नाम ज्ञान का है ज्ञान रूप सामर्थ्य से और सत्य अजात ये दोनों उत्पन्न हुए तब तक जायतः अहोरा क्या है ततः उसी से उसी सृष्टिकर्ता से यानी ईश्वर से जिससे वेद और सृष्टि ले या उसी सामर्थ्य भी ले सकते हैं अंत में वही आएगा तथा समुद्रो और अर्णवा समुद्र का तो हो गया यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो है जल के रूप में दिखता है समुद्र ये और अर्ण रात्रि उत्पन्न हुए तथा रात्र जायता तथा समुद्रो दूसरे में ये तत्व रात्र जायता तथा समुद्रो अर्णब उसी से रात्रि उत्पन्न हुई है उसी से समुद्र जो पृथ्वी पर है जल के रूप में है और अर्णव जो आकाश में है वायु रूप में या जो भी जल के रूप में है कर्ण ये भी समुद्र है या आकाश का ही नाम समुद्र है जिसमें सारे रहते हैं पूरी सृष्टि रहती है, वो भी समुद्र है अथवा जो आकाशस्थ जल हैं इनका भी नाम समुद्र है तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं अर्णव समुद्र हाँ आकाशस्थ समुद्र ऊपर के जो हैं कणवाक जल के तो रात्रि इसमें है कि रात्रि जो उत्पन्न हुई है तो रात्रि ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है जो उत्पन्न होता हो जैसे जल है या समुद्र है ये सब उत्पन्न हुए हैं रात्रि दिन इसे उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। तो रात्रि तो यही आएगी अभी अहोरात्री उसमें आएगा। आएगा। अभी आएगा हाँ ठीक है तो रात्रि से उत्पन्न हुई है तो रात्रि के यहाँ अर्थ इतना ही है दिया जाएगा कि जहां पर जो पदार्थ थे वो जब प्रकाश रूप में आते हैं तो दिन जैसा हो जाता है और वही जब फिर प्रलय रूप में चले जाते हैं अंधकार जैसा हो जाता है तो वो रात्रि बन जाती है बस यानी कार्य होगा द्रव्यों में उस द्रव्य के कार्य के कारण एक अवस्था भेद उत्पन्न हो जाएगा उस अवस्था भेद का ही नाम यहाँ पर रात्रि है बस ऐसे ही परस्पर जैसे इसके घूमने से सूर्य चांद के घूमने से काम तो घूमना होता है इनका तो उसी से अब होता है प्रकाश हो जाता है सामने आता है तो दिन बन जाता है ये ऐसे ही जब पीछे हो गया तो रात्रि बन जाती है तो ये दोनों अलग से बनाने नहीं होते इन दोनों के लिए कुछ करना नहीं होता है हाँ इनके निमित्त से लेकिन करना होता है चक्र जो होगा कार्य जो होगा वो इनके निमित्त से होगा क्योंकि इतना छोटा बड़ा होना चाहिए ये उसकी परिधि आदि बनाना पड़ेगा तो उस दृष्टि से ये बौद्धिक निर्माण होता है इनका ऐसी कोई द्रव्यगत निर्माण नहीं होता है रात्रि ऐसी कोई द्रव्य नहीं है पर ध्यान में रखा गया है ज्ञान में इसकी उत्पत्ति है यानी इस अवकाश को बनाया गया है बुद्धि में रख करके इस कारण से इसको यहाँ उत्पन्न मान लिया गया है बौद्धिक उत्पत्ति है तो रात्रि की भी उत्पत्ति हुई दिन या समुद्र की उत्पत्ति हुई और आगे इसके बाद है समुद्रो समुद्रादर्णवादी संवत्सरो समुद्र से और अर्णव के उपरांत संवत्सर उत्पन्न हुए तो संवत्सर भी ऐसा ही है वो भी काल है तो काल में इतना ही होगा कि वहाँ भी बौद्धिक पदार्थ कुछ नहीं यानी द्रव्यगत पदार्थ नहीं है ये सब लेकिन बौद्धिक हैं, यानी समय विशेष की व्यवस्था है इसमें गति को जो नियंत्रण दिया गया है एक प्रकार से जितने भी पिंड हैं आपस में इनकी गतियों का जो नियंत्रण है एक वही ये संवत्सर है या काल है तो न, स्थान देने के कारण बुद्धि में अब ये भी एक पदार्थ हो जाते हैं और सारा व्यवहार चूंकि इसके आश्रय से चलता है इस कारण से इनकी उत्पत्ति यहाँ मान ली गई है अलग से कुछ निर्माण नहीं होता है लेकिन हुआ है उस ईश्वर के कारण ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो गए ऐसा नहीं है अवकाश बनाने के लिए उसने बुद्धि में रखा है स्थान तो आ, आ, ये क्या हो गया आगे समुद्रादर संबंध शुरू अहोरात्री विदधत्त रात्रि और अह दिन को भी विधदत्त रचा है उन्होंने तो ऐसी रचेगा इनकी गतियों का नियंत्रण करने से इनकी रचना हो गई है अहोरात्राणी विदधत्त तथा समुद्र विश्वस्य मिश्रो वशी इसमें फिर ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि ये कैसे हुआ है विश्व से मिशत बसी यानी विश्व से बसी कैसा मिशत मिशता का मतलब होता है अनायास बस में करने वाला हमको कुछ करना पड़ता है किसी को नियंत्रण में लाने के लिए तो पसीना छूटता है लेकिन ईश्वर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है इतनी बड़ी सृष्टि को बना करके भी वो इनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है इसमें दूसरी बात यही है यही मुख्य बात जो है ये इतना ही है इसमें मिशत बसी है यानी कोई व्यक्ति होता है अपना काम करके छोड़ देता है सामान्य रूप से आप कुछ काम करते हैं या काम कर लिया जैसे पुस्तक में लेखने लिख ली संचिका में फिर क्या करते हैं अपना रख देते हैं अलमारी में पढ़ी है कुछ नहीं देखते उसको या ऐसे ही काम निपटा करके फावड़ा छोड़ के आ जाते हैं कभी ऐसा भी होता है ना या अन्य कोई काम करता है व्यक्ति तो यहाँ क्या होता है फिर बुला देता है उसको कुछ नहीं करता उसको तो ऐसी स्थिति ईश्वर की नहीं है सूरज चांद आदि ये सब बनाने के बाद भी निरंतर क्या है इसके ऊपर रख रक रखा है बस में किया हुआ है छोड़ा नहीं है उसने हाँ पूरे को उसमें बस में किया हुआ है छोड़ा नहीं है उसने ध्यान देने की बात यह है यानी कोई देखने वाला नहीं है सुनने वाला नहीं है जो हमारी बुद्धि उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति नहीं है वस्तुतः जीवात्मा को स्वतंत्रता देने के बाद भी दिन रात वो देख रहा है इसी कारण से हमारे कर्मों का संग्रह करता है पकड़ता है जो भी है लेकिन मुख्य बात है कि उसने छोड़ा नहीं है इसको बनाने के बाद भी तो इससे अब हो जाएगी कोई भी किसी पे लूट नहीं मचा सकता है इसका जो भी नियंता है या स्वामी है वो निरंतर देख रहा है देखने के कारण हम लूट मचाने की स्थिति नहीं बन सकती है अब उसको देखे भी अगर हम कुछ भी यहाँ करते हैं तो ये पाप होता जाएगा फिर वही उसके विरुद्ध होता जाएगा और उसके अनुकूल यदि हम करते रहते हैं जैसे देखने वाले के सामने करते हैं तो अपने आप ही धर्म होगा वो पाप नहीं होगा और ऐसा नहीं दृष्टिकोण होता है तो सब पाप हो रहा है वो काम अच्छा होते हुए भी, भी अगर नियंता हमारा नियंत्रण नहीं कर रहा है ऐसा एक भाव उसमें जुड़ता है तो उसमें पाप का संबंध हो रहा है जैसे देखने वाला सामने वाला खड़ा है उसकी और हम ये मान लें कि नहीं है तो अवहेलना हो गई ना उसकी उपेक्षा तो हुई ही तो इतना भाग क्या होगा वो पाप का माना जाएगा ऐसे ही जितना भाग हम ईश्वर में भले ही धर्म के कार्य करते हैं यहाँ उपकार करते हैं जो कुछ भी करते हैं सारे कुछ करते हैं लेकिन उसका संबंध अगर ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहा है बुद्धि में तो उतना भाग उसमें पाप का जुड़ता जा रहा है ये अघ है यहाँ पर लेकिन इसर क्या देख लेते हैं संबंध बना लेते हैं ये उसी का है और वो देख भी रहा है सतत तो अब क्या होगा ये निष्पापता हो जाएगी तो इस कारण से ये नहीं मानना चाहिए कि कोई चीज जंगल में पड़ी हुई है कुछ ये किसी का नहीं है ऐसा भाव नहीं होना चाहिए उत्पन्न आस्तिक व्यक्ति में ये भाव नहीं उत्पन्न होगा आस्तिक व्यक्ति भले ही सूरज है चांद है किसी का नहीं है ये तो फिर इसी कारण से होता है कि किसी का नहीं है तो जो पाओ जो लूट लो फिर और यही प्रवृत्ति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जिसका होता भी है स्वामी वो वहाँ नहीं रहता है तो भी व्यक्ति चुरा लेता है लूट लेता है ये सारे के सारे दोस्त आते हैं तो सृष्टि के पदार्थों में भी यही हमारा दोष नहीं होता है यदि हम ये मान के चलें विश्वस से सदैव इसको नियंत्रण में लिए हुए छोड़ा नहीं उसने जैसे ये भी बात निकल जाएगी हम अपने शरीर आदि का भी दुरुपयोग नहीं कर सकते ईश्वर ने हमें अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर दिया है बदले में नहीं दिया उससे जैसे दुकानदार को हम पैसा दे देते हैं और सामान ले ले आते हैं उससे तो तो पैसे के बदले में हो गया लेकिन ईश्वर ने ऐसा कुछ लिया नहीं है, हमसे बदला नहीं लेता है तो जो चीज बदले में ली नहीं जाए वो दी जाती है तो वो अपनी नहीं होती है उस पर तो इस कारण से ईश्वर ने कर्मों के अनुरूप तो दिया है शरीर पर कर्मों के बदले नहीं दिया है तो इस कारण से शरीर का हम पूर्वक नहीं कर पाएंगे उपयोग मनमानी इस पर नहीं कर सकते मनमानी करते हैं तो यही दोष हो जाएगा क्योंकि चीज नहीं हमारी है तो चीज भी वस्तु भी हमारी नहीं है और नियंत्रण भी नहीं उसका हट रहा है तो इस कारण से दोनों चीज़ें हमारे मन में ध्यान में रहनी चाहिए तो ये इसका प्रयोजन है यहाँ पर और इसी प्रकार फिर आगे की बातें बता दी सूर्य चंद्रमा सौ धाता यथापूर्वम कल्पयत दिवंश पृथ्वींश अंतरिक्ष मथो सूर्य है चंद्रमा है पृथ्वी है स्वलोक है सुंदर स्थितियाँ जो भी है इन सब के साथ साथ सुंदर सुखद जो स्थितियाँ हैं सारी ये स्व अथवा मुक्ति का जो है भाग ईश्वर का ये सारे के सारे यथापूर्वक नित्य रूप में जैसे पे पिछले बार इसकी रचना हुई थी वैसी ही सी बार भी हुई है ऐसी ही आगे भी होती रहेगी यही अंतिम है यही आरंभ है ऐसा नहीं है ये ऐसा चलता रहेगा तो इस कारण से अब इस भाव से क्या होता है फिर इससे छूटने की बनती है स्थिति अगर ये रहेगा कि यही आदि अंतिम है तो छोड़ने में भी कठिनाई होती है क्योंकि नित्य चीजों को हम पकड़े रखना चाहते हैं और नित्य चीजें फिर आकर्षण हट जाता है जाएगा कहाँ ये तो इस कारण से अगर ये संसार नित्य दिग्ञा ऐसा होता रहेगा तो अब लगेगा ये जाना ही नहीं कहीं फिर तो फिर अब क्यों पकड़ के रखें इसको पकड़ते उसी चीज को है ना जिसमें भागने का है खतरा ये चीज़ बचेगी नहीं इसलिए पकड़ के रखो अब की वो चीज़ तो है ही अपने आप है तो वो पकड़ना क्या उसको तो यथापूर्वम से होगा कि सृष्टि पहले भी थी अब भी आगे भी रहेगी तो अब इसको पकड़ने की जरूरत क्या है अपने को तो रहेगी रहेगी पहले भी थी अभी भी है इसलिए इसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं कुछ चीज खोने वाली नहीं है न सूरज खोएगा ना चांद खोएगा न शरीर खोएगा कुछ नहीं खोएगा ये होता रहता है जब तक ईश्वर है तब तक ये होता रहेगा तो इस कारण से इससे पीछे इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा है कि ईश्वर ने यथापूर्वक बनाने का मतलब ये भी है कि अब अगली जो बनाएगा कुछ नया कर देगा ये भी नहीं है पिछले में कुछ कमी थी उसकी ये भी नहीं है तो इससे होगा कि इतनी ही है बस ये ईश्वर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो सुधार नहीं करता पर वो सुधार भी नहीं करता है जो हो करता रहता है तो इसका मतलब है कि इसकी सीमा जितनी भी है प्राकृतिक पदार्थों की वो सारा कुछ प्रकट कर देता है एक बार में नया कुछ करने का अवकाश ही नहीं रहता है इसमें इस कारण से जितना भी उपलब्ध है इतना ही है संसार ये इससे ज्यादा नहीं है ये इतना ही होना है हर बार होना ही है तो इसका मतलब अंतिम दम लगा दिया उसने जितना हो सकता था उतना कर दिया है तो वो जितना भी था अब एक तरह से ये हो गया कि सब कुछ ईश्वर ने हमको एक ही बार में दे दिया है कुछ भी नहीं रखा उसने पाने की जो भी चीज हमारे लिए कुछ बची नहीं है पीछे अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है हम कितना ले सकते हैं लेकिन ईश्वर ने कुछ छोड़ा नहीं है कि पीछे रख रखा उसने सब सामने ही दे दिया कुछ भी नहीं हमारे से छिपा हुआ है ही नहीं अब कुछ ये भी सारा कुछ निकलता है इससे यथापूर्वम से कि कुछ नहीं बचाता है वो नहीं बचाने की होती तो यथापूर्वम नहीं लगता है पिछले में कुछ था अब कुछ हुआ अगले में कुछ और नया हो जाएगा तो इससे ये होता है कि मुक्ति की स्थितियां नहीं बनती फिर वर्तमान सृष्टि में अगर अगला कुछ विशेष बनने वाला था तो इसमें मुक्ति की व्यवस्था नहीं होती उसका अगला बच जाता फिर तो इससे होगा कि पूरी होती है सृष्टि सर्वथा पूर्ण होने से किसी भी सृष्टि में फिर मुक्ति होना संभव है तो यानी सब कुछ हमको मिला हुआ है या ये कहें जो कुछ है इतना ही है सब और कोई भी इसमें न्यूनता नहीं है यानी पूरी की पूरी स्थिति जितनी हो सकती थी ईश्वर इस ने इसमें लगा दी है तो एक तो ये है दूसरा है कि पूरा तरह के ऊपर नियंत्रण है ईश्वर का और सब कुछ किया भी है ईश्वर ने ये तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान रखने की है हाँ हम्म हाँ नहीं तो तो तो तो है कुछ तो तो नया न ही देखा पुरानी भूल जाते हैं हर बार हमें नया कुछ इसमें जनप में ऐसा लगे इतना ही हाँ तो इसमें ये है कि यानी कि सृष्टि का जितना भी पदार्थ है ना वो वर्तमान सृष्टि से संबद्ध हो जाएगा अब यानी जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई टूट गई आज नहीं है अब लेकिन टूटी हुई चीज़ों का भी सृष्टि से संबंध है कार्य कारण रूप में देखेंगे तो शुरू से अंत तक हो जाएगी बुद्धि इससे संबद्ध होने के कारण बुद्धि में हर चीज़ आ जाएगी वो इस कारण से कुछ नहीं छूटता है तो ये है। कुछ नहीं बचेगा इसका और दूसरा है कि मुक्ति वाली बात रही तो मुक्ति और सृष्टि में क्या है सापेक्षता जो है भेद इससे अपने लिए अनुकूल स्थिति वो है ये अनुकूल नहीं है तो इसके कारण उसकी जो उत्कृष्टता सिद्ध होती है इसलिए वो तो प्राप्य है और ये प्राप्य नहीं है दोनों में परस्पर की विशेषता के कारण भले ही वो यथावत है लेकिन यथावत होता हुआ भी यानी कोई भी वस्तु सदा साथ रहने वाली हो लेकिन अनुकूल हो तो वो त्याज्य नहीं होती है पर कोई वस्तु सदा साथ रहने वाली हो लेकिन प्रतिकूल हो तो वो भी ग्राही नहीं होगी सृष्टि या प्रकृति सदा हमारे साथ ही रहने वाली है नित्य होने से दोनों ही रहेंगे सदा लेकिन इसमें दोषेगी हमारे अनुकूल नहीं है तो इसलिए इससे जितना बचा जा सकता है बचेंगे ईश्वर भी और हम भी दोनों ही नित्य हैं दोनों ही साथ रहने वाले हैं लेकिन ईश्वर की हमारे साथ अनुकूलता है इस कारण से जितनी देर तक हम साथ रह सकते हैं उतना रहेंगे तो इस दो निमित्त से या कारण से मुक्ति तो ग्राही हो जाती है और सृष्टि त्याजी रह जाती है इसमें कोई दोष नहीं आता है हमारे में नहीं आता पर अभी की जैसे हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान भी है जो इस तो सुख ले रहे हैं दोनों स्थितियों ऐसा लग रहा है ज्ञान मिलते हैं उस कारण से जो वस्तु से हमें सुख मिलता है ज्ञान अनित होने के कारण क्षणिक होने के कारण वो सुख भी क्षणिक है ऐसे ही मुक्तिमला सुख तो समाधि में और हर बार से वो उसकी सुख की ज्ञान रहता में ऐसा लगा क्षणिक होने के कारण सुख भी क्षणिक इसमें जल्द ही खत्म हो जाता है और उसमें अंतर यह है जो ज्ञान जो होता है ना वो हर्ष में अपने विषय के अनुरूप हुआ करता है निर्विषय नहीं होता है तो ज्ञान में जो भी आ रहा है भास रहा है वो वस्तु का स्वरूप है तो लौकिक सुख की अनुभव होते अनुभूति होते समय इसमें तृप्ति की नहीं होती अनुभूति कितना ही लगातार तारतम्य धारा प्रवाह बना भी ले तो धारा प्रवाह होने के बाद भी तृप्ति उत्पन्न नहीं होती है होती है इसमें लेकिन ईश्वर वाले में भले ही ज्ञान अगर होता है टूट टूट के भी लेकिन उसमें प्रवाह होता है तो उस प्रवाह के कारण भी जो अनुभूति हो रही है वो तृप्ति पूर्वक होने से वो वस्तु का स्वरूप है तो प्रवाह ज्ञान के प्रवाह से अनित्य को भी लगातार जान लेते हैं लेकिन लगातार जानने पर भी वो संतुष्टि नहीं हो रही है इसमें और उसी प्रवाह के कारण ईश्वर को भी जानते हैं बुद्धि के क्षणिक होने पर भी लेकिन उसमें तृप्ति हो जाती है तो जो उपलब्धि है ना उसमें भेद न्यूनता नहीं आ रही है और वस्तु तत्व तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जान में जो चीज भाजता है वो वस्तु तत्व तो होता है तो तृप्ति वस्तुता है उसमें और दूसरी बात है कि जो उपलब्ध होना है लौकिक सुख और उसमें उसमें एक हेतु ये, ये होता है कि संसार की जो चीज़ें होती है यहाँ सुख जो होता है उसमें क्लेश होने के कारण वो सुख हमको पूरा नहीं मिल पाता है और उस क्लेश के कारण ही ये स्थिति हमको विचलित करती है यहाँ पूरा सुख नहीं हो पाता है क्लेश यदि हट जाएगा तो हमारे लिए प्रतिकूलता हट जाती है प्रतिकूलता वो क्लेश होता है इसी कारण से नींद में क्लेश नहीं होता है तो उन क्लेश नहीं होने से कोई भी प्रतिकूलता हमको उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसी मुक्ति वाले भाग में जो होता है क्लेश नहीं होने के कारण वहाँ प्रतिकूलता उत्पन्न ही नहीं होती है इसलिए तो प्रतिकूलता उत्पन्न नहीं होने से अप्रतिकूल स्थिति स्वतः ग्राही होती है वो निर्दोष होती है तो मुक्ति वाली स्थिति ऐसी होती है उसमें क्लेश नहीं होने से वो ही रहेगी स्थिति और लौकिक वाले में क्लेश रहेगा तो ये ग्राह्य नहीं होता है और स्वरूप से भी ये जाने वाला होता है नहीं रख सकते इसको नहीं होगी हाँ हाँ इच्छा भी नहीं होगी और इच्छा कर भी लिए तो भी नहीं रह सकते जितने काल तक चाहिए उतने नहीं रह सकते इसमें और जितने दिन रहते हैं उसमें भी तृप्ति नहीं होगी तो ये अपर्याप्त अपने आप हो जाता है और जितनी भी हमारी अपेक्षा नाम की जो चीज है ना जो चाहते हैं कि ये हो जाए वो ईश्वर के संबंध से वो ही हो जाता है वो हो जाने के बाद अब ये भले कि ईश्वर का जितना सुख है आनंद है सारा हम नहीं उठा सकते ले नहीं सकते उसमें ये है कि भोजन मान लो दस लोगों के लिए बना है और हमने अपना भोजन कर लिया तो नौ व्यक्ति का जो भोजन बचा हुआ वो हमारे लिए कुछ नहीं है भले ही बचा हुआ है पानी समुद्र में है कुएँ में पानी है एक गिलास हमको पीना था हमने पी लिया अब पानी बचा हुआ है हम हमको कोई आपत्ति नहीं होती है यानी पूरा चाहने की इच्छा नहीं वहाँ अपेक्षा ही नहीं होती है हाँ वस्तु पूरा उपलब्ध हो यह हमारा प्रयोजन नहीं होता है हमको कितना चाहिए केवल कि उतना ही प्रयोजन होता है नदी में न होता है या तालाब में नहा होता है तो अब वहाँ हम नहाते रहते हैं दूसरे भी नहाते रहते हैं उसमें हमको कोई अपेक्षा नहीं थी नल पर हारामारी होती है यहां वो कम पड़ता है लेकिन तालाब में तालाब में भी उतनी नल पर भी उतनी ही कमी थी केवल अपने लिए थी पर वो एक साथ नहीं उपलब्ध हो रहा था पानी प्रयोजन नहीं है नल पर भी अपने को जितना चाहिए था उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है नल में एक साथ तालाब में वो हो जाता है तो शेष पानी के लिए हमको चिंता ही नहीं होती दस आदमी नहाओ उसमें हमारे साथ कुछ नहीं आपत्ति तो यही हाल मुक्ति में भी होता है कि ईश्वर का जो सुख अनंत है वो हमको नहीं चाहिए होता है हमको थोड़ा ही चाहिए होता है और वो उतना मिल जाने से फिर क्या होगा बाकी कितना ही रहे वो अब उसमें नहीं आता है दोस्त तो ये सारी की बस सारी बातें इसमें आती है संध्या के अकबरसन मंत्र में इन सभी चीजों को सोचना चाहिए पहले यह है कि सब कुछ दिया है ईश्वर ने दूसरा है कि देने के बाद भी छोड़ा नहीं है उसमें डा ले करके खड़ा है और तीसरा है कि कुछ ऐसी बचाया भी नहीं है और जितना भी है ऐसे अतिरिक्त कुछ होता नहीं है ये तीन भावना इसके अंतर्गत रखने की होती है तो इन तीनों भावों को मंत्रों को उच्चारण करते समय बनाते रहना चाहिए तो मुख्य चीज़ यही है कि अब ईश्वर के साथ जोड़ करके देखेंगे समय अपना हो गया फिर भी पाँच मिनट के लिए करते हैं Oh एक बार संपूर्ण ब्रह्मांड को बुद्धि में लाने का प्रयास करें कितना आता है देखिए उसको और ईश्वर को उसके साथ साथ उससे अतिरिक्त भी देखने का प्रयास करें ईश्वर इससे बहुत अधिक हैं पहले यही देखें संसार आता है यानी बुद्धि में नहीं आता है तो इतना बड़ा है ये ये बुद्धि उत्पन्न होगी कितना बड़ा हो सकता है इतने बड़े का रचयिता और कितना बड़ा होगा तो जो इतना महान है इतना बड़ा है वो सदैव हमारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं। कैसे हम उसका उल्लंघन कर सकते हैं इतने बड़े का और उल्लंघन करते हैं तो अब क्या कारण हो सकता है उसका स्वरूप बुद्धि में नहीं आना या अन्य कोई कारण है पुनः उसको हटाने का प्रयास करना है समय पूरा होता है अपना संध्या काल में इसका उपयोग करेंगे <coughs>